भाषार्थ मुझसे बढ़कर कोई स्त्री भाग्यशालिनी नहीं है तथा मुझसे अधिक कोई स्त्री अतिशय सुखी एवं सुपुत्रा नहीं है मुझसे बढ़कर दूसरी स्त्री पति के पास जाने वाली नहीं है तथा रथ के समय मुझसे अधिक दूसरी जांघों को उठाने वाली कोई नहीं है इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं भाषार्थ हे इंद्राणी माता हे सु वैसा ही निश्चित हो, हे माते, मेरे पिता के लिए तुम्हारा अंग, जंघा एवं मस्तक प्रेमा लाभ को कोकिलादि पक्षी की भात सुखदायक हो, इंद्र सर्व स्वैस्थ हैं, भाषार्थ, हे सुंदर बाहु वाली, हे स्वैस्थ अंगुलियों वाली, हे सुकेशी, हे विसाल जांघों वाली, हे शूर पत्नी इंद्रारी तू हमारे ऋषा कपि पर क्यों कुपित हो रही हो इंद्र संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ हैं भाषार्थ यह घातक वृषाकप मुझे पतिपुत्र रहित की भांति ही मानता है और इंद्र पत्नी मैं पुत्रवती एवं मरुतों की मदद से युक्त हूं मेरा पति इंद्र सबसे श्रेष्ठ है भाषार्थ सत्य की विधात्री सत्य प्रतिपादक एवं पुत्रवती सब जगह स्तुति होती है इंद्र सर्व हैं भाषार्थ विख्यात स्त्रियों में इंद्राणी को मैं सबसे अधिक भाग्यशाली करके सुनता हूं तथा अन्य पुरुषों की भांति इंद्राणी का पति वृद्धावस्था में मरता नहीं इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं भासार्थ हे इंद्राणी मैं मेरा मित्र विशाखप के बिना आनंद प्रसन्न नहीं रहता सलील युक्त बहुत प्रिय यह विशाखप का हव देवों में मेरे पास ही आता है इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ हैं भासार्थ विशाखप की माता हे धनवती श्रेष्ठ पुत्र वाली सुखदायिनी इंद्राणी तेरा यह इंद्र वृषों को जल्द ही खा जाए तेरे प्रिय एवं सुख देने वाले हविका यह भक्षण करे इंद्र सबसे श्रेष्ठ है भासार्थ मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग 15 20 बैल पकाते हैं और मैं उन्हें खाकर परिपुष्ट होता हूं मेरी दोनों कुक्षियों को याज्ञिक सोम से भरते हैं इंद्र एकल सिंगल वाला सार जिस प्रकार गावों के मध्य गर्जना करता हुआ रमता है वैसे ही तुम भी मेरे साथ रमण करो, हे इंद्र मेरे हृदय के लिए मन्थन सुखदायक हो, तेरे लिए भक्त करने वाली इंद्राणी जो सोमरस्त निचोड़ती है, वह भी आनंद करो, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, भाषार्थ, हे इंद्र जिस पुरुष का जननांग दोनों जांघों के बीच लंबायमान है, वह पुरुष मैथुन करने में समर्थ नहीं हो वह ही मैथुन कर सकता है इंद्र ही सबसे उत्तम है भाषार्थ इंद्र कहता है जिसके सोने पर लोम युक्त जननेंद्रिय फैलता है वह मैथुन करने में असमर्थ होता है जिसका लिंग दोनों जांघों के बीच लंबाई है वही मैथुन करने में समर्थ होता है इंद्र सर्वसेविष्ठ है भाषार्थ हे इंद्र यह वृश्चा कपि अल पाक साधन नवीन चरुभाद तथा कास्तों से परिपूर्ण शकट प्राप्त करे इंद्र सबसे श्रेष्ठ है भाषार्थ मैं इंद्र यजमानों को देखता हुआ शत्रुओं को दूर करता हुआ तथा आर्यों का अनवेशन करता हुआ यज्ञ में आता हूं तप दृढ़ मन से सोम को निचोड़ने वाले का सोम मैं ग्रहण करता हूं और मेधावी यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूं इंद्र सर्व श्रेष्ठ है भाषार्थ जल शून्य मरुदेश एवं काटने योग्य वन में कितने योजनों का अंतर है इसलिए हे बृशाकपि तू पास ही विद्यमान हमारे घर में आश्रय को प्राप्त कर तथा यज्ञग्रिह में रह इंद्र ही सबसे सहीस्त है भाषार्थ हे बृशाकपि तू फिर वापस आ तेरे लिए हम इंद्र एवं सुखपद हितकर कार्य करते हैं जो यह तू निद्रा सपनाशक सूर्य की भात सुगम मार्ग से हमारे घर में फिर आओगे इंद्र सर्वश्रेष्ठ है भाषार्थ हे ऐश्वर्यवान वृशाकपि जो तू ऊपर को घूमकर मेरे घर में आओ बहुत मृदु पदार्थ खाने वाला तू अब तक कहाँ था लोगों को आनंद देने व इंद्र ही सबसे स्त्रेष्ठ है भाषार्थ मन की पुत्री परशुनाम की है जिसने बीस पुत्रों को एक साथ ही उत्पन्न किया उसका तो सदैव कल्याण ही हुआ जिसका उधर मोटा हुआ था इन्द्र सप्त से है 87 सुक्तम भाषार्थ मैं राक्षस शानक बलशाली यजमानों के मित्र इव महान अग्नि को घी से प्रदीप्त करता हूं तथा अत्यंत सुख प्राप्त करता हूं यह अग्नि अपनी ज्वालाओं को तीक्ष्ण करके यज्ञ कार्य पुरुषों द्वारा प्रज्वलित होता है वह अग्नि हमें दिन रात राक्षसों से तू अत्यंत तेजस्वी एवं लोहे की दाढ़ों वाला तीक्ष्ण दाढ़ों वाला होकर अपनी ज्वाला से राक्षसों को जला तू मारक राक्षसों को ज्वाला से मार मांस भक्षक राक्षसों को काटकर अपने मुख में रखो भाषार्थ हे दोनों तरफ से दाढ़ों से युक्त अग्नि तू राक्षसों के हिंसक हो तू दोनों दार्हों को अति तीक्ष्ण करके राक्षसों को नष्ट करने में उनका उपयोग कर और पास एवं दूर के देशों के लोगों की रक्षा कर हे राजन प्रदीप्त अग्नि अंतरिक्ष में स्थित राक्षसों के पास जा और राक्षसों को दार्हों से पीस डालो भाषार्थ हे अग्नि तू हमारे बल बढ़ाने वाले यज्ञों से तथा हमारी इस्तुति से संतुष्ट होकर अपने बाणों को नवाते हुए और उनके अग्रभागों को वज्ज से युक्त करते हुए उनसे राक्षसों के हृदयों को छेद पश्चात तेरे साथ युद्ध करने के लिए आए उनके संबंधियों की भुजाओं को तोड़ दे भाशार्थ हे बुद्धिमान अग्नि तू राक्षसों की त्वचा छिन्न भिन्न कर इन्हें तेरा हिंसक वज्र तेज से मारे उनके अंगों को तोड़ छिन्न राक्षसों के अवयवों को मांसाहारी दिक् आदि पशु भक्षण करें भाषार्थ हे बुद्धिमान अग्नि तू जहां भी किसी राक्षस को पृथ्वी पर खड़ा या अंतरिक्ष में भूमता वा अंतरिक्ष में आकाश मार्गों से जाता हुआ देखे उसको शर संधान करने वाला तू अपने तिक्ष्ण बाण से मार भाषार्थ हे ज्ञानवान अग्नि और तू आक्रमण करता राक्षस के हाथ से मुझे यज्ञकर्ता को अपने रिष्ट नामक शस्त्रों से बचाओ पहले तू प्रज्वलित होकर कच्चे मांस को खाने वाले राक्षसों का संहार कर शब्द करने वाली वेग से उड़ने वाली पक्षियां उसको खाएं भाशार्थ हे तरुणतम अग्नि जो राक्षस और अन्य पिशाच आदि यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है वह कौन है यह मुझे कह उस पापी को अपने तेज से नष्ट कर इसको मानवों पर कृपामयी दृष्टि डालने भाषार्थ हे अग्नि तू तिष्ठ तेज से हमारे यज्ञ की रक्षा कर श्रेष्ठ ज्ञान वाले इस सर्वोत्कृष्ट यज्ञ को धन संपन्न कर हे मानवों के दर्शन अग्नि तू राक्षसों का हंता बहुत प्रदीप्त है तुझे राक्षस न मारें भाषाग्र हे अग्नि तू सभी मानवों को देखने वाला मानवों में राक्षस को भी देख तथा उस राक्षस की तीन मस्तकों को काट उसकी पीठ पर के सहायकारियों को भी अपने तेज से मार इस प्रकार तीन प्रकार से राक्षस के मूल को काट डाल भाशार्थ हे बुद्धिमान अग्नि तेरे ज्वालाओं के बंधन राक्षस तीन बार आए जो राक्षस सत्य को असत्य वचन से नष्ट करता है उसको अपने तेज से भस्म कर डाल इसको स्तुति करने वाले मेरे सामने नष्ट कर भाषार्थ हे अग्नि, गर्जना करने वाले राक्षस पर अपना वह तेज फीक जिससे खुर की भांति नखों से ऋषियों को पीड़ा देने वाले राक्षस को देखता है, सत्य को असत्य से नष्ट करने वाले अज्ञानी राक्षस को अपने दिव्य तेज से अथर्वा ऋषि की भांति भस्म कर डाल, भाषार्थ हे अग्नि जब आज स्त्री पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तब स्तोता लोग आपस में कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, तब मन में क्रोध उत्पन्न होने पर मन से जो बाण फेंका जाता है, उससे राक्षसों के हृदय में मार, भाषार्थ हे अग्नि, तू राक्षसों को तेज से भस्म कर, राक्षस का तेरी उष्णता से नाश कर, मारने वाले र वाले राक्षसों को भस्म कर भाषार्थ आज अग्नि प्रमुख सभी देव घातक राक्षस का नाश करें तथा इसके पास हमारे दुर्वचन जाएं मिथ्या बोलने वाले राक्षस के मर्म के पास बाण जाएं विश्व व्यापक अग्नि के जाल में राक्षस जाएं